ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं भाष्य में अथा तो ब्रह्मजिज्ञासा सूत्रस्थ अथ इस प्रथम पदार्थ पर विचार हो रहा है हृदय से अग्रे अवद्यति अथ जिह्वाया अथ वक्षस इत्यादि वैदिक वाक्य में अथ शब्द जैसे ज्ञानार्थ हैं ऐसे अथातो तो सूत्र में अथ शब्द को ज्ञानार्थ माना जाए ये शंका पूर्वपक्ष की हुई उसका समाधान करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा कि हृदय अवद्यति इत्यादि वाक्य में अथ शब्द क्रमार्थक हैं ये जवाब कह रहे हो ठीक कर रहे हो क्योंकि वहाँ क्रम विवक्षित हैं अवदानों का क्योंकि उनमें एक करतृकत्व निश्चित है इसलिए ये हृदयादि अनेक अवदानों का अनुष्ठान एक करता युगप कर नहीं सकता तो क्रम विवक्षित होगा ऐसा क्रम यदि विवक्षित हो धर्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा का तब तो इन दोनों जिज्ञासाओं के क्रमार्थक अर्थ शब्द हो सकता है अथ ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र में लेकिन ऐसा क्रम धर्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा का यहाँ पर विवक्षित नहीं है इसलिए क्रमार्थक अर्थ शब्द को नहीं माना जाता क्योंकि एक करतृकत्व तो इनमें नहीं है का एक कृतृकत्व किसमें होता है जो धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा में नहीं प्रतीत हो रहा है तो जिन में होता है वे कौन है तो टीका में कहा गया जिन में एक फल शेषता है उनमें एक कर्तिकत्व होता है जैसे उदाहरण के लिए टीका में बताया गया था अवदान और प्रयाज आदि इनमें एक प्रधान शेषता है इसलिए एक कर्तृकत्व है या जिन में अंगांगी भाव होता है उनमें भी एक करतृकत्व होता है और जिन में अधिकृत अधिकारत्व होता है उनमें एक कर्तिकत्व होता है तो एक कर्तृकत्व का प्रयोजक है एक प्रधान शेषत्व से शेष शेषी भाव या अधिकृत अधिकार भाव इन तीन में से कोई न कोई प्रयोजक जिनमें होता है उन्हीं में एक कर्तृकत्व माना जाता है तो धर्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा में शेष सेश शेषी भाव नहीं है जिससे कि एक कर्तृकत्व सिद्ध हो ये बताया और अधिकृत अधिकारत्व तो भी धर्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा में नहीं है ये नहीं कि जो धर्म विचार का अधिकारी है उसी को अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से बताई जाने वाली ब्रह्म जिज्ञासा का भी अधिकारी बताया जा रहा हो ऐसा नहीं है इसलिए अधिकृत अधिकारत्व भी नहीं है तो तीन प्रयोजकों में से ये जो दो प्रयोजक हैं, एक कर्तिकत्व के शेष शेषित्व अधिकृत अधिकारत्व ये दो प्रयोजक न होने से एक करतृकत्व तो इनमें नहीं होगा और एक करतृकत्व तो न होने से इनका क्रम आवश्यक नहीं है अलग अलग कर्ता होंगे तो एक साथ धर्म जिज्ञासा का कर्ता धर्म जिज्ञासा कर सकता है ब्रह्म जिज्ञासा का कर्ता ब्रह्म जिज्ञासा कर सकता है दोनों का एक कर्ता होगा तो दोनों जिज्ञासा यानी धर्म विचार तथा तो ब्रह्म विचार साथ साथ नहीं होगा तो क्रम विवक्षित होगा तो एक कृतिकत तो इनमें है नहीं इसलिए क्रमार्थक नहीं है अथ शब्द ये बताया जा रहा है तो अब ननु इत्यादि से टीका में टीकाकार कह रहे हैं पूर्व पक्षी के मुख से कि धर्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा में एक कर्तिकत्व के तीन प्रयोजकों में से दो प्रयोजक नहीं हैं ये आपने बताया और इसलिए एक कर्तृकत्व नहीं है अतः क्रमार्थक अथ शब्द नहीं होगा ये कहा किंतु तीसरा प्रयोजक हो सकता है एक कर्तृकत्व का धर्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा के एक कर्तिकत्व का तीसरा प्रयोजक संभव है वो तीसरा प्रयोजक है एक प्रधान शेषता। भले ही शेष शेषी भावना हो दोनों में अधिकृत अधिकार भाव न हो लेकिन एक प्रधान शेष भाव धर्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा में होने से धर्म जिज्ञासा और ब्रह्मजिज्ञासा में एक कर्तकत्व माना जाए ये शंका की जा रही है तो टीका में है चौंतीस नंबर पृष्ठपर नु मीमांस शेष शेषित्व अधिकृत मास्तु एक कृतृतत्व का प्रयोजक शेष भाव या अधिकृत अधिकार भाव धर्म मीमांसा तथा ब्रह्म मीमांसा में भले ही न हो तो भी एक कर्तिकत्व माना जा सकता है क्यों तो कहते एक प्रधान शेषता उनमें है एक प्रधान शेषता कैसे होगी तो आगे कहते हैं कि एक मोक्ष फलक एक कर्तकत्व सदेव तो एक ही परम पुरुषार्थ मोक्षरूपी फल के दोनों साधन हैं कर्म ज्ञान समुच्चय से मोक्ष मानने वाले जो लोग हैं वे केवल कर्म संसार का हेतु है और केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होता ऐसा मानता है तो कर्म समुचित ज्ञान मोक्ष का साधन है तो मोक्ष के मोक्ष रूपी एक प्रधान फल के प्रति शेष यानी साधन कर्म ज्ञान उभय हो रहा है इसलिए एक प्रधान शब्द से लिया जाएगा मोक्ष को और उसका शेष यानी साधन कर्म और ज्ञान दोनों हैं उन दोनों में एक प्रधान शेषता आएगी तो एक प्रधान शेषता होने से एक कर्तिकत्व तो होगा और एक करतृकत्व तो होने से जब ये निश्चित होगा कि ये दो धर्म विचार और ब्रह्म विचार एक करतृक है तो युगपथ ये दोनों विचार एक से संभव नहीं है तो क्रम की विवक्षा माननी पड़ेगी तो पहले धर्म विचार करें और धर्म विचार के अनंतर ब्रह्म विचार करें ये अर्थ निकलेगा इस प्रकार अथ शब्द क्रमार्थक हो सकता है ये शंका की जा रही है पूर्व के द्वारा समुच्चयवादी के द्वारा कि एक मोक्ष फलक एक कर्तकत्व सियादेव और इसमें प्रमाण भी बताते हैं कि वदंती ही ज्ञान ज्ञानकर्माभ्याम मुक्ति ही इति तो ज्ञान कर्म समुच्चय को मोक्ष का साधन मानने वाले ज्ञान कर्म ज्ञानकर्माभ्याम मुक्ति ऐसा बताते भी हैं तो ज्ञान कर्म उभय में एक मोक्ष साधनत्व होने से एक करतृकत्व होगा वेदांत एक देशी वेदांत एक देशी वृत्तिकार जिनको कहते हैं भेदा भेदवादी है तो एवं एक वेदार्थ जिज्ञास्य तत्वाच एक कर एक कर्तिकत्व में और भी एक हेतु बताते हैं कि धर्म और ब्रह्म ये दोनों भी एक वेद का ही अर्थ है वेद एक है और एक वेदार्थ है धर्म और ब्रह्म तो एक वेदार्थ है विषय धर्म मीमांसा और ब्रह्म मीमांसा का धर्म मीमांसा का विषय भी वेदार्थ है धर्म ब्रह्म मीमांसा का विषय भी ब्रह्म वेदार्थ है तो एक वेदार्थ है विषय जिन जिज्ञासाओं का उन जिज्ञासाओं को कहा जाएगा एक वेदार्थ जिज्ञासक उनमें एक धर्म रहेगा एक वेदार्थ जिज्ञासकत्व ये उनमें एक कर्तिकत्व का प्रयोजक होगा इसलिए दोनों मीमांसा धर्म मीमांसा ब्रह्म मीमांसा का विषय एक वेदार्थ होने से एक करतृकत्व धर्म मीमांसा ब्रह्म मीमांसा में सिद्ध होगा ये चौथा प्रयोजक है एक कर्तिकत्व का पहले तीन बताए थे एक प्रधान शेषता शेष शेषी भाव और अधिकृत अधिकार भाव और यहाँ चौथा है ये एक वेदार्थ जिज्ञासकत्व दोनों मीमांसा में होने से दोनों मीमांसा एक करतृिक होगी एक करतृक होने से इनका क्रम विवक्षित होगा और क्रम विवक्षित होने से उस विवक्षित क्रमार्थक अथ शब्द अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में हो जाएगा जैसे अथ जिह्वाया अथ वक्षसह इस वाक्य में अथ शब्द विवक्षित क्रमार्थक होने से आ, क्रमार्थक बन गया ऐसे यहाँ पर भी होगा इस अभिप्राय से एक और भी हेतु बता रहे है, एक कृतृकत्व में तो ये एवं एक वेदार्थ जिज्ञासकवाच्च एक कर्तकत्व तो जैसे एक फल शेषता है धर्म ब्रह्म मीमांसा में ऐसे एक वेदार्थ विषयकत्व जिज्ञास शब्द का अर्थ यहाँ जिज्ञासा का विषय वो है धर्म ब्रह्म वेदार्थ तो एक वेदार्थ विषयकत्व होने से भी एक पूर्व वाक्य से हो पद की अनुवृत्ति आएगी ननु के पास मीमांस है न तथा च नाम एक स्वर्ग फल का नाम एक स्वर्गफलका का नाम क्रमवतो व्यो क्रमो विवक्षित क्रमार्थो अथ शब्द इति आशंक आह फल कहते हैं तो जैसे दर्शपूर्णमास में प्रधान छे याग होते हैं दर्शपूर्णमास ये नाम है प्रधान छे याग तथा उनके अंग प्रयाज अनुयाज आदि इन सब का समूह मिलकर के दर्श पूर्णमास बन जाता उसमें प्रधान है बाकी अंग है ये अंगी है वो दर्श यानि अमावस्या तो अमावस्या के समय तीन याग किए जाते हैं और पूर्णमासी के समय तीन याग किए जाते हैं ऐसे ये प्रधान छः यागों में से तीन तीन याग अमावस्या पूर्णिमा पर होने से इन्हें दर्श पूर्णमास कहा जाता है ये जो दर्श पूर्णमास हैं इसके प्रधान याग हैं। इन छ यागों का फल क्या है वो अलग अलग फल नहीं है एक फल है स्वर्ग इन छः का दर्श पूर्णमासा भ्याम स्वर्ग कामो ये वाक्य बता रहा है कि स्वर्ग रूपी एक ही फल के प्राप्ति के लिए दर्श पूर्णमाश याग का अनुष्ठान करें दर्श पूर्णमास कहने से वो छह याग छधान आते उनके अंग आते हैं तो जैसे ये दर्श और वो उन छह यागों में अग्नि आदि छह याग हैं, तो अग्नि आदि छह यागों का एक स्वर्ग रूपी फल है तो उनमें एक प्रधान शेषता है इसलिए उनका क्रम विवक एक कर्तिकत्व होगा तो एक कर्तृकत्व होने से क्रम विवक्षित है छह याग एक साथ नहीं होंगे एक ही कर्ता को करना है यजमान को करना है तो क्रम से होंगे छह याग तो एक प्रधान शेषत्व होने से एक कर्तृकत्व हुआ एक कर्तिकत्व होने से क्रम विवक्षित हुआ ऐसे ही एक मोक्ष फलकत्व धर्म ब्रह्म जिज्ञासा में होने से इनका एक कर्तिकत्व सिद्ध होगा और एक कर्तिकत्व होने से एक कर्ता युगपद इन दोनों का अनुष्ठान नहीं कर पाएगा धर्म विचार ब्रह्म विचार का इसलिए क्रम की विवक्षा होगी तो क्रम विवक्षित होने से विवक्षित क्रमार्थक अथ शब्द मान लो इसके लिए दृष्टांत है अग्नि आदि षडयाग और एक जिज्ञास्य होने से एक वेदार्थ जिज्ञास्य होने से वहां भी क्रम विवक्षित रहेगा एक कर्तिकत्व होने से इसके लिए उदाहरण बताया जा रहा है तो तथाच नाम एक स्वर्ग फल का नाम द्वादश एक धर्म नाम कामत क्रम तयोहो क्रमो इति क्रमार्थो अथ शब्द तो ये जो दर्शन हैं इसके बारह अध्याय हैं इसलिए द्वादश द्वादाध्या से लेना ये पूर्व मीमांसा को कि हाँ उसको द्वादश लक्षणी भी कहा जाता है द्वादश अध्याय भी कहा जाता है तो ये जो पूर्व मीमांसा है इसके बारह अध्याय इसका विषय है जिज्ञास्य एक धर्म है तो धर्म रूपी एक विषयकत्व बारह अध्याय में होने से जैसे इनका एक कर्तिकत्व होने से क्रम विवक्षित विवक्षित है बारह अध्यायों का विचार एक साथ नहीं होगा क्रम से होगा एक जिज्ञासकत्व तो जिनमें है उनमें क्रम विवक्षित रहेगा एक करतृकत्व होने से इसके लिए कहते हैं कि द्वादशाध्याय नाम च एक धर्म जिज्ञासका नाम क्रमवत् तो इनका जैसे क्रम विवक्षित ऐसे तयोहो यानी मीमांसो धर्म ब्रह्म मीमांसा का भी क्रम विवक्षित होगा विवक्षित होने से इति यानी इस कारण से क्रमार्थो अथ शब्द अथा तो धर्म जिज्ञा ब्रह्म जिज्ञासा में क्रमार्थक अथ शब्द हैं ऐसा माना जाए धर्म जिज्ञासा के अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा करें यह अर्थ निकलेगा इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए भाष्कर भगवान ने यह सूत्र वाक्य लिखा फल जिज्ञास्य फल जिज्ञास भेदात में भेदात् इस पंचमयंत पद का अन्वय फल के साथ भी और जिज्ञास के साथ भी करना फल भेदात जिज्ञास भेदाच ऐसा और ये हेतु होगा उसमें न इ क्रमो विवक्षिता जो पूर्व में है ना भाष्य में न तथा यह क्रम विवक्षित वहाँ से नई क्रम विवक्षिता ये प्रतिज्ञा आएगी कि फल भेद होने से तथा जिज्ञास भेद होने से इह यानी धर्म ब्रह्म मीमांसो क्रमो न विवक्षिता ये टीकाकारान्वय बता रहे हैं कि फल भेदात् जिज्ञास्य भेदाच न क्रमो विवक्षित अनुसंग तो फल भेद होने से और जिज्ञास्य भेद होने से धर्म ब्रह्म मीमांसा का क्रम विवक्षित नहीं होगा इसलिए जो भाष्कर भगवान ने शुरू में हेतु बताया न तथा यह क्रम विवक्षित तो विवक्षित क्रम न होने से क्रमार्थक अथ शब्द नहीं कहा जा सकता ये उचित ही कहा है इस अभिप्राय से वो हेतु था टीकाकार इस सूत्रवाक्य का भावार्थ बता रहे हैं यथा प्राजापत्यचरू ब्रह्मवर्चसवर्ग आयुफलदा यथावा कामचिकित्सात्रोर्जिज्ञास भेदा न क्रमापेक्षा तदवत मीमांसोर न क्रमापेक्षा इति भावः तो ये तीन चरु याग हैं सौर्यचरु आर्यमण चरु और प्राजापत्य चरु ये याग के नाम है सूर्यदेवता के चरु आर्यमा कहते हैं आदित्य को तो आर्यमण चरु का अर्थ है आदित्य देवता के चरु और प्रजापति देवता के चरु उसे प्रजापत्य चरु कहा जाएगा तो ये तीन चरु हैं तो सौरिय सौर्यचरु आर्यमणचरु और प्रजापत्य प्राजापत्यचरु इन चरुओं में आ, फल भेद होने से इनका फल क्या है तो फल बताया जा रहा है ब्रह्म वर्चस चरु का फल है ब्रह्मवर्चस नहीं नहीं तीनों का नहीं एक का सौर्यचरू का फल है ब्रह्मवर्चस आर्य नरु का फल है स्वर्ग एक है ना हाँ स्वर्ग और प्राजापत्य चरु का फल है आयु तो ये तीन चरु हैं तीन चरुओं के फल भी अलग अलग तीन हैं ब्रह्मवर्च स्वर्ग और आयु रूपी अलग अलग तीन फल होने से इन तीनों का क्रम विवक्षित नहीं है ओहो ये उपासना थोड़ी है या हाँ यज्ञ हैं ये सौर्य याग अलग आर्यमना चरु अलग आर्यना याग चरु करके याग देवता और द्रव्य भिन्न हो जा इन दोनों में से कोई भी एक एक देवता हो लेकिन द्रव्य अलग हो तब भी याग भेद माना जाता है और फल भेद हैं तो ये जो है अलग अलग फल होने से देवता अलग होने से हाँ गुण भेद से सभी में तो ब्रह्म ही एक उपास है लेकिन सांडिल्य विद्या अधहर विद्या ये सब अलग अलग है कि नहीं है सभी ब्रह्म विद्या है गुण भेद से उपासना में भेद जैसे होता है कर्म में रूपभेद रूप माना गया है कर्म का द्रव्य और देवता को तो ये अलग अलग होती हैं तो ये भी अलग अलग हो जाते हैं कर्म भी तो इनका फल भेद होने से जैसे क्रम विवक्षित नहीं है ऐसे धर्म मीमांसा और ब्रह्म मीमांसा का भी फल भेद होने से क्रम विवक्षित नहीं होगा जैसे इन तीन स्वरू का फल भेद होने से क्रम विवक्षित नहीं है इसके लिए उदाहरण है और जिज्ञास भेद होने से भी क्रम विवक्षित नहीं होगा इसे समझाने के लिए उदाहरण है यथावा काम चिकित्सा तंत्र ओर से भेदात तो काम तंत्र और जिज्ञास चिकित्सा तंत्र इनका जिज्ञास ने विषय अलग अलग है काम शास्त्र का विषय काम है चिकित्सा शास्त्र का विषय औषधियाँ हैं रोग और औषधियाँ कौन सा रोग है कौन सी औषधि उसकी निवर्तक है तो इनका विषय भेद होने से फल भेद है अब क्या नाम जिज्ञास्य भेद होने से क्रम विवक्षित नहीं है का, कामशास्त्र और चिकित्सा शास्त्र का क्रम विवक्षित नहीं है विषय भेद होने से ऐसे धर्म मीमांसा और ब्रह्म मीमांसा का विषय धर्म और ब्रह्म भी भिन्न भिन्न होने से विषय भिन्न भिन्न होने से क्रम विवक्षित नहीं होगा इसके लिए उदाहरण है तो न क्रम अपेक्षा अपेक्षा ने विवक्षा तदवत मीमांसोर न क्रमापेक्षा तो इनके तो जै, जैसे इनका फल भेद होने से चरुओं का क्रम विवक्षित नहीं विषय भेद होने से कामशास्त्र और चिकित्सा शास्त्र का क्रम विवक्षित नहीं ऐसे धर्म मीमांसा ब्रह्म मीमांसा का फल भेद तथा विषय भेद होने से क्रम विवक्षित नहीं होगा ये अभिप्राय हुआ ये जो सूत्र वाक्य हैं फल जिज्ञास्य भेदाच इस सूत्र वाक्य का विवरण भाष्य है अभ्युदय फलम धर्मज्ञानम तच्च इत्यादि इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार त्र फलभेद विवृणोति अभ्युदयेती धर्म ब्रह्म मीमांसा के क्रम की अविवक्षा जो हेतु बताया गया फल जिज्ञास्य भेदात इसमें दो फल भेद फलभेद भेद इन दो हेतुओं में से फल भेद नामक हेतु का विवरण स्पष्टीकरण भगवान भाष्यकार करते हैं ये लिखते हैं कि अभ्युदय फलम धर्मज्ञानम तच्च अनुष्ठानापेक्षम अभ्युदय है फल जिसका उसे कहा जाएगा अभ्युदय फलम तो किसका है धर्म ज्ञान का धर्म ज्ञान होगा उससे धर्म का अनुष्ठान होगा और धर्मानुष्ठान का फल होगा अभ्युदय और अभ्युदय शब्द का विग्रह कर रहे हैं टीकाकार विषयामुख्यन उदेती इत अभ्युदय विषयाधीन सुखम स्वर्गाक ये अभ्युदय शब्द का अर्थ निकलेगा विषयों के अभिमुखतया जो उत्पन्न होता है उदेति यानी उत्पन्न होता है प्रकट होता है यानी विषय निमित्तक सुख जन्य सुख ये अभ्युदय न, ये यह अभ्युदय शब्द का अर्थ है विषय आभिमुख्यन उदेती यत् यह स अभ्युदय और है तो अनित्य सुख वो है विषयाधीन सुख स्वर्गा और वो केवल धर्म को जानने मात्र से ही नहीं मिलता इसलिए कहते तच्च पेक्ष तने तो स्वर्गसुखँ क्या ये धर्म जान्च तच्चर्मज्ञान हेतु तच्चने स्वर्गाको लेनाच तच्च से तो ये रूप जो अभ्युदय है येतुमीमसाया फलम इति तो धर्म ज्ञान का हेतुभूत जो मीमांसा है यानी धर्म मीमांसा है उसका फल है स्वर्ग आदि जो अनुबंध चतुष्टय बताया जाता है धर्म जिज्ञासा का उसमें स्वर्ग आदि को अभ्युदय को प्रयोजन के रूप में बताया जाता है ना अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध विषय है धर्म अधिकारी हैं जो सामर्थ्य आदि चार विशेषणों से युक्त और विषय हैं धर्म और प्रयोजन है अभ्युदय संबंध है प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव इत्यादि तो इसलिए कहते तच्च यानि स्वर्गा रूप जो अभ्युदय हैं वह धर्म ज्ञान हेतुर मीमांसाया फलम धर्म ज्ञान का होत जो मीमांसा है धर्म मीमांसा धर्म मीमांसा से धर्म ज्ञान होगा ना और उसका फल है साक्षात फल तो धर्म ज्ञान और परम्पराया वो हो अभ्युदय धर्मज्ञान द्वारा अभ्युदय वो फल है उसका न कवल फलूपेद किंतु हेतु तो इत्या तच्च ये जो आगे लिखा है न कि अनुष्ठानापेक्षम अनुष्ठानापेक्षम अनुष्ठाना इसके अवतरण में टीकाकार ने लिखा कि न कव फल स्वरूपतः स्वरूपत भेद धर्मीमांसा और ब्रह्म मीमांसा का जो फल हैं अभ्युदय और मोक्ष अभ्युदय विषय विषयाधीन सुख जन्य सुख और मोक्ष यानि नित्य सुख इनमें स्वरूपतः अंतर हुआ एक अनित्य सुख है एक नित्य सुख है अभ्युदय है अनित्य सुख धर्म जिज्ञासा का फल और ब्रह्म जिज्ञासा का फल है नित्य सुख रूप मोक्ष तो ये स्वरूपतः अंतर हैं दोनों का इसलिए कहते न केवल फल से स्वरूपतः भेदा केवल स्वरूपत ही भिन्नता है ऐसी बात नहीं अभी तू कहते किंतु हेतु तो इन दोनों फलों का हेतु भी अलग अलग है अनित्य सुखरूप जो अभ्युदय वह अनुष्ठान सापेक्ष है केवल धर्म ज्ञान मात्र से नहीं होता धर्म ज्ञान के साथ साथ धर्म का अनुष्ठान भी आवश्यक है इस अभिप्राय से भाष्य में लिखा कि तच्च अनुष्ठानापेक्षम अने अभ्युदय रूप जो फल है वह धर्म को जानने मात्र से ही नहीं होता धर्म के अनुष्ठान की अपेक्षा करता है तो अनुष्ठान सापेक्ष धर्म ज्ञान से अभ्युदय होता है अब ब्रह्म जिज्ञासा का फल नित्य सुख है और वह अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं करता ब्रह्म मीमांसा का फल जो ब्रह्म ज्ञान है उस ब्रह्मज्ञान मात्र से ही नित्य सुखात्मक मोक्ष अभिव्यक्त होता है प्राप्त होता है उसके लिए साधनांतर की अपेक्षा नहीं है जैसे धर्म ज्ञान को धर्म के अनुष्ठान की अपेक्षा है अपने अधिकारी को अभ्युदयू फल प्राप्त कराने के लिए ऐसे ज्ञान स्वयं के उत्पत्... उत्पन्न होने मात्र से ही जिसको ब्रह्म ज्ञान होता है उसे नित्य सुख उपलब्ध कराता है नित्य सुख की उपलब्धि है नित्य सुख की वो तो प्राप्त ही है अप्राप्ति से दिखाने वाला अज्ञान की निवृत्ति वो ज्ञान मात्र से होगी तो नित्य सुख स्वयं ही अभिव्यक्त होगा इसलिए उसके लिए अनुष्ठानांतर करने की जरूरत नहीं होती इसे बता रहे हैं तो टीका में अवतरण देखिए ब्रह्मज्ञान हेतु मीमांसाया फलंतु इत्याह इत्याश्रेयस तो ब्रह्मज्ञान की हेतुभूत जो ब्रह्म मीमांसा उसका फल तो तरुद्ध है पूर्व पूर्वमीमांसा जो धर्म मीमांसा है उससे विपरीत है अभ्युदय से विपरीत है अभ्युदय है जन्य सुख और उससे विपरीत सुख होगा निःश्रेष नित्य सुख इस अभिप्राय से लिखते हैं भास्कर भगवान निश्रेष फल ब्रह्म विज्ञानम नुष्ठान्तरापेक्षम तो निश्रेष फल वाला ब्रह्म ज्ञान है तू शब्द पूर्व मीमांसा के फल का वैलक्षण्य ब्रह्म मीमांसा में बताता है वैलक्षण्य वो वैलक्षण्य है नित्यता वो है अनित्य और न, न चुष्ठान्तरापेक्षम वो अनुष्ठान की भी उसे अपेक्षा नहीं है इसका अलग अवतरण रहेगा तो टीका में टीकाकार निश्रेष शब्द की व्युत्पत्ति बताते हैं श्रेयः निश्रेयस निःश्रेय शब्द की यह उत्पत्ति है श्रेयः नि्यम श्रेयः इति निश्रेयस वो कौन है तो मोक्ष और तत्फल मोक्षरूपी फल है किसका ब्रह्म मीमांसा का और ब्रह्मज्ञानम से सोत्पत्ति व्यतिरिक्तम अनुष्ठान नापेक्षते इत्या चेती तो ब्रह्म मीमांसा का फल ब्रह्मज्ञान अपनी उत्पत्ति को छोड़ करके निशेष रूपी फल के संपादन में किसी अनुष्ठान्तर की अपेक्षा नहीं करता है इसे कहा जा रहा है न च अनुष्ठान्तरापेक्षम तो अनुष्ठान की अपेक्षा ब्रह्म ज्ञान को मोक्ष के संपादन में नहीं है अब इस प्रकार ये दोनों का फल भेद स्वरूपत तथा साधनत बताया अब जिज्ञास भेद बताया जा रहा है अव्य धर्मो जिज्ञास्य इत्यादि से इसका अवतरण है टीका में अच्छा उसका भाव बताते हैं टीकाकार कि स्वरूपतो तो हेतुत फलभेदात् न समुच्चय भाव इसलिए ज्ञान कर्म समुच्चय नहीं होगा ज्ञान तथा कर्म का स्वरूपतः एवं हेतुतः भेद होने से समुच्चय नहीं होगा ये क्या नाम मीमांसाओं का धर्म मीमांसा ब्रह्म मीमांसाओं का समुच्चय नहीं होगा क्यों नहीं होगा तो इनका फल भेद होने से और साधन भेद होने से फल फलतः यानी स्वरूप फल भेद होने से साधन तो फल भेद होने से ये इनका समुच्चय न होने से एक कर्तिकत्व सिद्ध नहीं होगा एक कर्तिकत्व सिद्ध न होने से क्रम विवक्षित नहीं होगा अब आगे कहते हैं जिज्ञास्य भेदम विवृणोती भव्यश्ची भाष्यकार भगवान धर्म ब्रह्म मीमांसा के भेद का स्पष्टीकरण करने के बाद जिज्ञास्य भेद का स्पष्टीकरण करते हैं तो भव्यस्य धर्मो जिज्ञास्यो न ज्ञानकाले अस्ति अस्षव्यापारतंत्र तो भव्यस्य धर्मो भव्य धर्मो जिज्ञास्य भव्य शब्द का अर्थ है साध्य धर्म मीमांसा का विषय भूत जो धर्म है वह साध्य रूप है वो है जिज्ञासन विषय धर्म जिज्ञासा का और वह साध्य रूप होने से धर्म विचार से जिस समय धर्म का ज्ञान होगा उस समय वह अस्तित्व में नहीं रहेगा धर्म साध्य रूप धर्म उसका अस्तित्व उस समय नहीं रहेगा इस दृष्टि के दृष्टि से भाष्यकार ने लिखा कि न ज्ञान ज्ञानकाले अस्ति इसका उत्तरण लिखने से पहले भव्य शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं टीकाकार भव्य यानी साध्य इत्य तो जो उत्पन्न हो उत्पन्न होता है साध्य होता है कार्य रूप होता है और साध्यत्व में हेतु बताया जा रहा है धर्म के इसलिए टीकाकार लिखते हैं कि साध्यत्वे हेतुमाह न इति तो धर्म के साध्य रूप होने में हेतु भाष्कर भगवान ने लिखा न काले अस्ति। तो धर्म मीमांसा का फलभूत धर्म ज्ञान जिस समय हो रहा है उस समय धर्म का अस्तित्व तो नहीं, अस्तित तो नहीं है धर्म का अस्तित्व नहीं है धर्म ज्ञान के समय अभी तो खाली जाना जा रहा है धर्म में धर्म विचार किया उससे धर्म का स्वरूप शास्त्र को जैसा विवक्षित है उसका ज्ञान हुआ तो ज्ञान मात्र से धर्म सिद्ध नहीं होता उसके लिए अनुष्ठान करना पड़ेगा प्रयत्न से उसको निष्पन्न करना पड़ेगा जाने हुए धर्म को अपने प्रयत्न से साधक निष्पन्न करेगा तो न काले अस्ति, तो ज्ञान धर्म मीमांसा से हुए ज्ञान के समय धर्म नहीं है ये जब कहा अस्तित्व का निषेध किया न धर्म क्या तो फिर वो वंध्यापुत्र की तरह होगा वंध्यापुत्र का भी अस्तित्व नहीं धर्म का भी अस्तित्व नहीं तो क्या धर्म तुच्छ हैं वंध्यापुत्र के तरह आकाश पुष्प के तरह मनुष्य के सिंह के तरह ये शंका करके उसका समाधान करने के लिए भाष्कर भगवान ने लिखा पुरुष तंत्र इसके अवतरण के रूप में टीकाकार लिखते हैं तरही तुच्छत्वम। तो ज्ञान के समय नहीं है यदि तो वंध्यापुत्र का ज्ञान होता है उस समय वंध्यापुत्र भी नहीं होता आकाश पुष्प ये शब्द सुनते हैं उससे कोई ना कोई ज्ञान विशेष होता है लेकिन अर्थ नहीं होता उसका विकल्प रूप ज्ञान है वो अर्थ अर्थशून्य शब्द ज्ञानानुपाती विकल्प ऐसा माना जाता है तो वंध्या पुत्र आकाश का पुष्प इत्यादि के तरह ज्ञान के समय वे भी नहीं है ऐसे आपका धर्म भी नहीं है तो क्या तुच्छ है धर्म ये शंका हुई इस शंका का समाधान करते हैं टीका भाष्कर भगवान कि पुरुष पुरुष व्यापार तंत्र वे वंध्या पुत्र के तरह तुच्छ हैं इसलिए ज्ञान के समय नहीं ऐसा नहीं वो पुरुष व्यापार तंत्र है पुरुष व्यापार में पुरुष व्यापार शब्द का अर्थ है प्रयत्न तो पुरुष व्यापार का अर्थ है पुरुष प्रयत्न प्रयत्न का ही दूसरा नाम है कृति तो पुरुष व्यापार तंत्र हुआ पुरुष प्रयत्न अधीन तंत्र शब्द का अर्थ है अधीन साध्य पुरुष प्रयत्न साध्य है तो पुरुष तो ज्ञात धर्म को निष्पन्न करने के लिए प्रयत्न करेगा ना इसलिए पहले उसे समझना पड़ेगा तो धर्म मीमांसा से धर्म को समझेगा फिर जैसा धर्म मीमांसा ने धर्म का स्वरूप बताया उसे निष्पन्न करने के लिए प्रयत्न करेगा और पुरुष के प्रयत्न से धर्म निष्पन्न होगा तब तो उसका अस्तित्व होगा वह वंध्यापुत्र के तरह तुच्छ हैं इसलिए ज्ञानकाल में नहीं ऐसा नहीं पुरुष प्रयत्न साध्य होने से कहा जा रहा है कि ज्ञान काले नास्ती टीकाकार व्यापार शब्द का अर्थ करते हैं पुरुष व्यापार यानी प्रयत्न और तंत्र यानी हेतु यश्य पुरुष व्यापार तंत्र बहुरी समास है इसमें तो पुरुष व्यापार है तंत्र यानी हेतु जिसका उसे कहा जाएगा पुरुष व्यापार तंत्र बीच में व्यापार शब्द का अर्थ बताया प्रयत्न तो पुरुष का प्रयत्न है हेतु जिस धर्म का उस धर्म को कहा जाएगा पुरुष व्यापार तंत्र उसमें एक धर्म रह, रहेगा पुरुष व्यापार तंत्र इसलिए कहा कि यानी पुरुष व्यापार तंत्र एक वाक्य और है टीका में कृति साध्यत्वात कृति जनक ज्ञान काले धर्मस्य से न न तुछत्वात्थ कहते हैं कृति का कृति कृति साध्य ये धर्म होने से कृति यानी प्रयत्न तो पुरुष प्रयत्न साध्य धर्म होने से कृति का जनक जो ज्ञान यानि पुरुष प्रयत्न का जनक जो ज्ञान है धर्म को जानेगा तब धर्म को निष्पन्न करने के लिए प्रयत्न कर पाएगा भवन निर्माण जिन मिस्त्रियों को करना है वे पहले नक्शा देखेंगे भवन का भवन का स्वरूप ध्यान में उनके आएगा तब भवन बनाने के लिए कहाँ पिलर होगा कहाँ दीवाल होगी कहाँ क्या होगा ये सब ध्यान में नक्शा ले करके देखेंगे तब अपने प्रयत्न से पिलर आदि बना करके भवन का निष्पादन करेंगे उससे पहले भवन का ज्ञान होना ज़रूरी है जिस भवन का निर्माण करना है ऐसे ही धर्म की निष्पत्ति के लिए धर्म का ज्ञान जरूरी है तो जिस समय पुरुष के प्रयत्न का हेतु तो धर्म का ज्ञान हो रहा है उस समय धर्म नहीं रहेगा क्योंकि अपने जनक प्रयत्न का प्रवर्तक ज्ञान अभी हो रहा है उससे प्रयत्न होगा फिर धर्म होगा तो कृति जनक ज्ञान काले धर्मस्य असत्व कृति साध्यवाद कृति यानि प्रयत्न साध्य होने के कारण प्रयत्न का जनक जो ज्ञान मीमांसा से होने वाला उस समय धर्म का अस्तित्व नहीं है करके कहा जा रहा है असत्वम बताया जा रहा है तुच्छ होने से नहीं न तो इस प्रकार ये जिज्ञास्य तो धर्म जिज्ञासा का बताया साध्य रूप धर्म को अब ब्रह्म जिज्ञासा का जिज्ञास्य ब्रह्म है वह साध्य रूप नहीं है साध्य कहते हैं पुरुष के प्रयत्न से निष्पन्न होने वाले पदार्थ को धर्म पुरुष के प्रयत्न से निष्पन्न होता है ऐसे ब्रह्म पुरुष के प्रयत्न से निष्पन्न नहीं होता इसलिए वो साध्य रूप नहीं है सिद्ध रूप है तो धर्म जिज्ञासा का जिज्ञास्य साध्य है ब्रह्म जिज्ञासा का जिज्ञास्य ब्रह्म सिद्ध है ये जिज्ञास्य का स्वरूप भेद हैं ये बताया जा रहा है इह इत्यादि का उतरण है टीका में ब्रह्मणो धर्मात् वैलक्षण्य आह इह इति धर्मीमसा का विषयभूत धर्म से ब्रह्मीमस का विषयभूत ब्रह्म का वैलक्षण्य भगवान भाष्यकार बता रहे हैं इह तु इत्यादि वाक्य से सेह तो भूत ब्रह्म जिज्ञास नित्यत्वात् निवा पुरुषव्यापारतंत्र तो इह तो यानी ब्रह्मजिज्ञायां तो ब्रह्मजिज्ञा में विषयभूत जो ब्रह्म है जिज्ञास्य वह भूत है भूत शब्द का सिद्ध भूत है यानी सिद्ध है नित्यत्वात् क्यों सिद्ध रूप है साध्य क्यों नहीं है कहते नित्य होने से साध्य रूप होगा तो उत्पन्न मानना पड़ेगा न उत्पन्न होगा तो अनित्य होगा तो नित्य होने के कारण वो भूत हैं यानी सिद्ध हैं न पुरुष व्यापार तंत्रम तो सिद्ध रूप होने से नित्य होने से पुरुष व्यापार अधीन नहीं होगा यह शब्द का अर्थ टीकाकार करते हैं यह यानि उत्तर मीमांसायाम उत्तर मीमांसा है ब्रह्म सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से प्रारंभ होने वाला उसमें जिज्ञास ब्रह्म वह सिद्धरूप है भूतम शब्द का अर्थ करते हैं भूतम यानि असाध्यम असाध्यम यानि साध्य नहीं है प्रयत्न साध्य नहीं है अपितु सिद्ध है तत्र हेतु असाध्य होने में हेतु बताया जा रहा है नित्य इति नित्यत्वात इसे नित्यत्वाद का अर्थ कर दिया सदा सत्वात ये ब्रह्म हमेशा विद्यमान है इस प्रकार कहते हैं अब वो न पुरुष व्यापार तंत्र इसका उतरण है कि साध्य असाध्य धर्म ब्रह्मणों स्वरूप भेद उक्त हेतु तो आह आह यानी भेद आह तो इस प्रकार धर्म जिज्ञासा का जिज्ञास्य धर्म का साध्य रूप स्वरूप और ब्रह्म जिज्ञासा के जिज्ञास्य ब्रह्म का असाध्य स्वरूप ये स्वरूपतः जिज्ञास्य का भेद हुआ भेद बता करके अब हेतु तोपि आह जो धर्म जिज्ञासा का विषय है धर्म वह पुरुष प्रयत्न से निष्पन्न होता है और ब्रह्म जिज्ञासा का जिज्ञास्य ब्रह्म पुरुष प्रयत्न से निष्पन्न होने वाला नहीं है ये भेद हुआ, नित्य होने से तो हेतु तेद हो रहा है तो न पुरुष व्यापार तंत्र ब्रह्म जिज्ञासा का जिज्ञास पुरुष व्यापाराधीन नहीं है धर्मवत कृत्यधीनम न इत्यर्थ टीका में टीका कारण कहा जैसे धर्म कृति यानी पुरुष प्रयत्न के अधीन है ऐसा ब्रह्म पुरुष प्रयत्न अधीन नहीं है अब आगे कहते हैं ये जो धर्म और ब्रह्म है इनका स्वरूपतः भेद और फलतः भेद क्या नाम हेतुतः भेद बता करके प्रमाण से भी भेद बताया जा रहा है प्रमाण की प्रवृत्ति को लेकर के भी भेद हैं धर्म के ज्ञापक प्रमाण की धर्मज्ञापन के लिए प्रवृत्ति अलग प्रकार से होती है ब्रह्म ज्ञापक प्रमाण की प्रवृत्ति ब्रह्म ज्ञापन के लिए अलग प्रकार से होती है इसलिए प्रमाण प्रवृत्ति भेद होने से भी प्रमेय धर्म और ब्रह्म का भेद होगा एक ओ जिज्ञास्य नहीं होगा धर्म मीमांसा ब्रह्म मीमांसा का ये आगे चोदना प्रवृत्ति भेदाच्य इत्यादि से कहा जा रहा है इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं